नारायण नारायण आज का विषय है अकर्ता होकर नाम स्मरण करें कुछ न करना हम कुछ कर रहे हैं या हमें कुछ करना है ऐसी भावना न होना ही परमार्थ है किंतु खाली बैठे रहना जेल में बड़ी सजा मानी जाती है देह से मन से निरंतर हलचल करने की हमें आदत हो गई है देह को शांति से बैठने की आदत लगाना कठिन है मन को शांत रहने की आदत लगाना उससे भी अधिक कठिन है और शरीर जब कोई कार्य कर रहा हो तब मन को शांत रहने की आदत लगाना बहुत ही कठिन है वास्तव में मन को शांति चाहिए किंतु शांति प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए अर्थात प्रयत्न करना बहुत जरूरी है मन अस्वस्थ या अशांत क्यों होता है हम इसके कारण ढूंढेंगे पहला कारण है हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य न होना दूसरा कारण है अपने भले बुरे कर्मों का स्मरण होना और तीसरा कारण है कल की चिंता करना हर कोई चाहता है कि अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य हो सभी तुम्हारी इच्छा के अनुकूल कार्य कैसे करेंगे तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तो बातें होंगी ही यदि तुम चाहते हो कि मन स्वास्थ्य न बिगड़े तो तुम इच्छा ही न होने का प्रयत्न करो ऐसी बुद्धि ही न रखो कि हमें कोई वस्तु मिले लोभ छोड़ें लोगों से अपेक्षा करना छोड़ दें अभिमान रहित होकर कर्म किया जाए प्रयत्न करने पर भी सफलता हासिल नहीं होती है तब दुख होता है स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता यदि हम ऐसा समझें कि मैंने यह कार्य किया ही नहीं तो दुख क्यों होगा प्रयत्न करने पर जो कुछ कार्य होता है वह राम की कृपा से हुआ है ऐसा कहो हर बात राम ने की है ऐसा कहने का मतलब है भगवान के अनुसंधान में निरंतर रहना यह सदने के लिए अखंड नाम स्मरण करना चाहिए जो हुआ जो हो रहा है और जो होने वाला है वह भगवान ने हमारी भलाई के लिए ही किया है हम उसके करता धरता नहीं हैं ऐसी भावना निर्माण होने के लिए अखंड नाम स्मरण चाहिए संक्षेप में यही कह सकते हैं कि जो जो हुआ वह भगवान ने हमारे हित के लिए ही किया है कल की चिंता भगवान को ही है उसे जो अच्छा लगेगा वही करेगा इसलिए जो हो चुका है उसकी अर्थात कल जो हुआ उसका स्मरण करना नहीं चाहिए और जो होने वाला है अर्थात कल होने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और वर्तमान क्षण व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए नामस्मरण करते रहना चाहिए पूरी गृहस्थी में अगर असली आराम यदि कुछ है तो केवल नामस्मरण में ही है जो परिस्थिति है उसमें संतोष न मानना देही बुद्धि का स्वभाव है उसे हम हर जगह प्रयुक्त करते हैं हम ऐसा कहते हैं कि जब तक सभी बातों का ज्ञान नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे वस्तुतः तो सभी बातों का ज्ञान हमें भरने तक नहीं होता और हम कुछ नहीं करते देह बुद्धि हमें भगवान का विस्मरण कराती है इस देह बुद्धि पर हम नाम स्मरण रूपी जल छिड़केंगे तो उसकी वृद्धि नहीं होगी नारायण नारायण